दशमलव आठ एफ खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुंदर रेडियो सेवन पॉइंट 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं एक मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बात करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उनसे जो स्पेशल बातें करते हैं कहीं न कहीं हम सभी को उससे मोटिवेशन मिलता है तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे पास दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है एक रेणु गर्ग जी है और दूसरा शुभदीप जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और दोनों ही थिएटर से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा जो है उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है जो हम लोग आज सुनेंगे और आज एक थिएटर डे भी है तो आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रेणु जी और शुभदीप जी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड थैंक यू सो मच बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे यहाँ पर आए और आपने हमें इंदिरा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन को ये मौका दिया है कि हम अपने विचारों को आपके आगे रख सकें आप सभी को वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से जी रेन्यू जी थैंक यू सो मच हमारे सभी श्रोताओं से रूबरू होने के लिए और मैं चाहूंगा कि शुभदीप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है और वो भी हमारे श्रोताओं से रूबरू हो जाए जी इंदिरा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिंग अकेडमी की तरफ से आज इंटरनेशनल थिएटर डे में सबको बधाएँ और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सब रंगकर्मियों के लिए मैंने तो थिएटर बहुत बचपन में शुरू किया था जी। आ, फिर काम करते करते धीरे धीरे मैं दिल्ली आया और नेशनल स्लो ड्रामा से मैंने पास किया उसके बाद से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं आ, ये जो दिन है ये दिन में हमें मुझे याद आता है कि जैसे कैसे मैं, मैंने थिएटर शुरू किया था और इस पूरे जर्नी में थिएटर से कुछ मैंने प्राप्त किया जो कि सिर्फ रंगमंच में ए, स्टेज के ऊपर ही नहीं जिंदगी में भी हर पल काम आया है थिएटर ने आ, हमें एक एक देखने का नज़रिया दिया है जो जिंदगी को देखने का नज़रिया ये पूरे समाज को देखने का नज़रिया दिया है एक व्यक्तित्व का एक एक जो एक छुपा हुआ अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम शायद समझ नहीं पाते हैं ऐसे कई सारे पहलू होते जो हम नहीं समझ पाते हैं रंगमंच रंग प्रक्रिया में जो हम उसको समझ पाते और वो बहुत बेहतरीन ढंग से बाहर आते हैं और हम फिर कई बार हम चौंक जाते हैं कि अरे ये सब भी मेरे अंदर था ये हुनर ये <laughs> जो है और यही चीज़ जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं इंदिरा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिंग एकेडमी में और तो वही चीज़ जब हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर से जब शुरुआत में आते हैं बच्चे तो अब जब यहाँ से निकल के जाते हैं ये जो पूरा जो एक, एक रूपांतर हम देखते हैं एक पूरा चेंज होता है और पता चलता है कि इन, इनके अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है तो वो वो देख के एक एक शिक्षक के नाते एक रंगकर्मी के नाते बहुत खुशी खुशी होती है तो आज ये जो वर्ल्ड थिएटर डे है इसमें वो थिएटर के वो थिएटर के अंदर जो ताकत है जो कि इंसानी जीवन में बदलाव ला सकते हैं उस उसका एहसास ज़रूर होता है और जो मैंने खुद महसूस की है थिएटर करते हुए उसका भी एहसास होता है तो ये है ना और ये जो है हम लगातार जब तक हम ये इस मतलब हम हैं तब तक हम थिएटर के साथ कमिटेड है ऐसा एक भाव जो है आज मैं व्यक्त करना चाहूँगा जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी कहीं न कहीं आज वर्ल्ड थिएटर डे है तो उसमें जैसे कि हम लोग सब अच्छी तरह से नाटक देखते हैं टीवी सीरियल देखते हैं फिल्म देखते हैं जो भी चीज़ें हमारे पास आज मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम लोग फिल्में आदि बैठे बैठे घर में देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक आकर्षण एक जुड़ाव है हमारा थिएटर के साथ या चित्र के साथ तो वो कहीं ना कहीं हमें जो है एक प्रेरणा तो देता है एक मनोरंजन के साथ हमें जो है जीने का एक नया तरीका भी देता है तो आइए फिर से मैं रेनू गर्ग जी से आपको जुड़ना चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए और फिर थिएटर से आपका जुड़ना कब और क्यों हुआ? मेरे परिवार में आ, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई हैं मेरी बहन है और मैं हूँ और मैं बचपन से ही रंगमंच के साथ जुड़ी हुई थी तीन चार साल की उम्र से मैंने रंगमंच के ऊपर काम करना शुरू करा उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री ली थिएटर एंड टेलीविजन में पंजाबी यूनिवर्सिटी से फिर मैंने एन करा और उसके बाद हमेशा से मुझे थिएटर जो है वो आकर्षित करता था मैं इसके साथ जुड़ाव महसूस करती थी और मुझे लगता है सिर्फ मैं क्यों हम सब के अंदर एक एक्टर है जब एक छोटा बच्चा भी आ, स्कूल जाने के लिए बहाना बनाता है बोलता है मेरे पेट में दर्द है आज मुझे स्कूल नहीं जाना है तो कहीं ना कहीं वो एक एक्टिंग का एलिमेंट है वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि इन स्वाभाविक तरीक़ों से जो हम एक्टिंग करते हैं उनको कैसे हम जब मंच पर लेकर आते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं इसी प्रेरणा को लेते हुए इसी सोच को लेते हुए बहुत सारे प्रयोग करे, बहुत सारे नाटकों में काम करा बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ काम करा फिर उसके बाद मैं जब मैं टीचिंग कर रही थी तो मैंने अनुपम खेर जी के साथ उनकी एक्टर प्रपेज में एज अ फैकल्टी मैंने वहाँ पर काम करा फिर जाकी जी के साथ जुड़ी रही फिर उसके बाद इंदिरा में हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कुछ एक्टिंग का करना चाहिए क्योंकि मास कम्युनिकेशन जुड़ना है तो कहीं ना कहीं एक कलाकार की सॉलिड तो मीडियम है सशक्त मीडियम है हम आप देखते हैं कि गाँव गाँव में जब नुक्कड़ नाटक होते हैं या जीज़। जीज़। शायद सरकार को अपना कोई मैसेज भिजवाना होता है वो छोटी चीज हो चाहे पल्स पोलियो हो या शायद अभी वो का समय है हम लोगों से अपील करेंगे कि वोट डालें तो छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक होते हैं तो ये एक माध्यम है जो लोगों तक इतने डीप रूटेड पहुंचा हुआ है इसी माध्यम को जब हम टेलीविजन पर लेकर आते हैं सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो इसका पूरा स्वरूप बदल जाता है आंखों में सपने आ जाते हैं अचानक से हम देखने लगते हैं कि चकाचौंद है लेकिन उस चका के पीछे बहुत सारी मेहनत है बहुत सारे तरीके सीखने पड़ते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर हमारी ये एक्टिंग एकेडमी हमने सेटअप करी है जहाँ पर जो बच्चे सपना देखते हैं जो जो ये महसूस करते हैं कि उनके अंदर कुछ गुण हैं कुछ कलाकार उनके अंदर भी है और वो अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं तो उनको हम पॉलिश करते हैं उनको सही मार्गदर्शन करते हैं उनको तमाम टेक्निक सिखाई जाती है कि आप कैसे ऑडिशन के लिए जाएँ कैसे आपकी आवाज़ होनी चाहिए कैसे आपको ड्रेसअप होना चाहिए कैसे आप आ, अपने आप को अपना जो बेस्ट वर्जन है वो आगे रख सकें और फिल्मों में और सीरियल्स में आप काम कर सकें उसी उद्देश्य को रखते हुए ये एक्टिंग एकेडमी का बारह अभी सातवां साल है और हम बहुत गर्व के साथ ही कह सकते हैं कि बहुत दूर दूर से हमारे पास बच्चे आते हैं और खुशी होती है जब हम उनको देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आप रिसेंट पास आउट्स को देखेंगे वो तमाम फिल्में कर रहे हैं सावधान इंडिया जैसे सीरियल्स कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पर काम कर रहे हैं तो ये तो एक सपना है जो इंदिरा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन ने देखा है और हम अपने सपने को अपने स्टूडेंट्स के थ्रू पूरा होता हुआ देख रहे हैं खुशी है इस बात की कि आज वर्ल्ड थिएटर डे के ऊपर हम और लोगों को ये बता पाएंगे कि अगर आप में हुनर है तो किसी की बात मत सुनिए बहुत लोग आपको डिस्करेज करेंगे ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता मैं तो एनएसडी में हूँ तो हमने वो तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो नसीर जी हैं ओमपुरी जी हैं नवाज़ हैं जिनको लोगों ने यह बोला होगा कि शक्ल सूरत नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम कैसे कामयाब हो सकते हो लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने आप में विश्वास रखना जरूरी है अपनी प्रतिभा में विश्वास रखना जरूरी है और हाँ उसके साथ साथ सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है आपके अंदर जो हुनर है उसको सवारना, उसको सही लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस आती है लोग सोचते हैं एक्टिंग सीखने की क्या जरूरत है इसमें क्या ट्रेनिंग की होता है मैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है हमें कोई भी काम हम करते हैं तो हमें सीखने की बहुत ज़रूरत होती है गुरु की बहुत ज़रूरत होती है चाहे आप एक कार भी सीखने जाते हैं तो आप मोटर स्कूल को ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए आप गिटार सीखते हैं तो उसमें भी आप एक में जाते हैं तो फिर एक्टिंग के लिए क्यों नहीं इनबॉर्न टैलेंट तो है लेकिन उसको सवारने के लिए उसकी जो डिटेल्स हैं उसकी जो फाइनेंस है वो सीखने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप देखें कि जितने जो भी मीडिया इंडस्ट्री में हमारे एक्टर्स हैं जो सक्सेसफुल एक्टर्स हैं आप देखेंगे सब ने कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ज़रूर लिया है इसलिए ट्रेनिंग के इम्पॉर्टेंस को कभी भी कम नहीं करा जा सकता है और वो सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए कि आपको सही रास्ता मिले कि आपको अपनी शुरुआत कहाँ से करनी है और फिर तो ये लंबा चर्मी है जो चलता <laughs> ही रहेगा चलिए रेनू जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आप शकर हमारे श्रोता जो इस वक्त करेडीपोनी आवाज़ को सुन रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है दिल तक पहुंच गई होगी कि आपके अंदर इन्वॉल्व कोई भी चीज़ हो लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उसके माध्यम से आपको जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं क्योंकि आपके पास इन टैलेंट है लेकिन उसको कहाँ आप प्रजेंट करेंगे किसके पास जाएँगे किससे मिलेंगे ये भी तो बातें आती है तो ट्रेनिंग पीरियड में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताई जाती है और आप इन सारी चीजों को समझ लेंगे तो आपने टैलेंट को सही जगह पर आपको तब्जो मिलेगा और आपके ओनर को कहीं कहीं एक कीमत है वो मिलना शुरू हो जाएगी तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर शुभदीप जी से बातें करेंगे थियेटर डे पर आप सुनाए हैं रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुश या भाई दर देख चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी भाई भाई दर देख चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी भाई जहाँ आया है वो तो तेरा घर नहीं गली नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बस नहीं, रास्ता नहीं। दुनिया है और प्यारे दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर-तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हिरो से हिरो से जो बन जाना पड़ता है ए भाई ने से डरता है क्यों मरने से डरता है क्यों रोकर तू जब तक न खाएगा पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा जिंदगी है चीज का नहीं जान पाएगा रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा भाई भाई, तरह देख के चलूं, आगे अगे नहीं पीछे ही। दाएं भी नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी विवा ए भाई दरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाए ही नहीं बाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ए भाई क्या है करिश्मा कैसा खिल्लवार है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं पा है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भोंकता का है कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भोंकता है टार भाई नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद एक मुलाकात इस एपिसोड में और हमारे साथ आज के एक खास मेहमान रेनू गर्द और सुभदीप जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं वर्ल्ड थिएटर डे पर तो आइए सुखदीप जी से मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी को और मैं चाहूँगा कि एक अनोखा एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि कुछ आपके क्योंकि आप काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं तो एक अनूठा एग्जाम्पल सुनाइए जो आपको बहुत अच्छा लगता एग्जाम्पल ऐसा है कि मैं अपने गुरु से ही सुना हूँ जी जी। एक अभिनेता जब ये राशिनाट्य विद्यालय की कहानी है जी जी। और फिर मैं मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट की कहानी में आपको बताऊँ जी जी। कि कमिटमेंट क्या चीज़ होती है कि एक एक्टर एक जो आज बहुत सशक्त है एक्चुअली मुंबई इंडस्ट्री में जी जी। कि जब रंगमंच मतलब हम करते हैं हम रिहर्सल करते हैं और सारे मिलता है सब कुछ तैयारी करते हैं और फिर आखिरी जो दिन शो होता है उस दिन तक हम पहुँचते हैं बहुत एक्साइटमेंट होता है जिस दिन जिस दिन शो होता है और वो शो एक महीने भर आपने किया सब कुछ किया और फिर वो आप जूझते रहे और के मेरे गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैं गुरुजी भी शो देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि ये सीन में ना और थोड़ा सा लाइन होने की जरुरत है लेकिन अब इस जरूरत को कैसे जाए? कैसे कैसे जाए? तो वो बैठे बैठे कुछ लाइन ढेर दो पन्ने का उन्होंने लिखा और लिख के उन्होंने इस अपने असिस्टेंट को बोला कि ये ना जाके पीछे बैक स्टेज में जाके उस एक्टर को पकड़ा दो और उनको बोलो कि वो लाइन जाके बोल दो अच्छा। याद करके याद करके और उनके एंट्री पाँच मिनट बाद है और वो गए और जाके पकड़ा दिया लेकिन वो एक्टर यही कमिटमेंट होता है वही एक्टर जो है उस एंट्री को जो है लिया और वो डायलॉग याद करके जाके परफॉर्म करके किसी को पता नहीं चला जो भी है कम्युनिकेशन एक्टिंग अकेडमी में मुझे याद है शैलिन करके बच्चा हम लोग रिहर्सल कर रहे थे और नाटक होने के जस्ट चार पाँच दिन पहले उनका उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और बहुत अच्छा वो रिहर्सल बहुत अच्छा कर रहे थे हमारे पास भी खबर आया तो चलो नाटक का शो तो होना ही है लेकिन उस पर पहले हमें खबर ली कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ तो हम हॉस्पिटल पहुंचे और फिर हमने उनके माँ बाप से बात की उनके दोस्तों से जो भी थे तो बात की सारी कुछ पता चला कि वो जब जब वो एक्सीडेंट हुआ और आधा बेहोशी ऐसे हालत में वो पहुंचे तो वो उस समय उस हॉस्पिटल के उस बेड पे जहाँ खून गिर रहा है लेकिन उसमें वो बेड पे डॉक्टर के बोल रहे थे डॉक्टर साहब मेरा नाटक है आप ठीक करेंगे कि मैं ठीक हो जाऊँगा मेरा क्या हुआ है मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं इससे पहले उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मेरा नाटक है शो है मेरा और मुझे वो शो करना है ये मेरी पहली पहली आप और यही चीज है जो थिएटर तमाम इस जो इतने सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गए है उसके बावजूद भी थियेटर जिंदा है और जिंदा रहेगा क्यूकी ये एकमात्र मीडियम है जो लाइव बातचीत कर सकते हैं और ऑर्गेनिक है ये मीडियम तो यही उसका ताकत है और वो इस मीडियम में जितने कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है वो वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ये ह्यूमन रिसोर्स की बात है एक्चुअली ये टीम वर्क की बात है ये सब साथ मिलके चलने की बात है तो ये सारे हुनर ये सारे जो है क्वालिटी आपको रंगमंच में सीखने को मिलता है देखने को मिलता है और स्टूडेंट्स से वो कमिटमेंट देख के आप भी सीखते हो सही और फिर इस, <laughs> इस थिएटर में बने रहने का आपको बहुत ज़्यादा ज्यादा और मन करता है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जहाँ पर हम लोग थिएटर की बात करते हैं एक बार आपका दिल लग जाता है तो जी जान से हम लोग उससे जुड़ जाते हैं फिर जो कुछ हमारी बाहरी जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत छोटी लगने लगती हैं और थिएटर के साथ जो प्यार हो जाता है वो हमारे शब्दों से है, हमारी भावनाओं से बयान होता है जो अभी शुभदीप जी ने बताया तो आई आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि थिएटर डे जो हम लोग का सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें हम सभी यही बताना चाहते हैं कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ वो एक आर्ट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन अब जैसे कि हम लोग थिएटर की बात करते हैं जहाँ पर कभी भी आपको टाइम मिले तो ज़रूर थिएटर शोस देखने ज़रूर चाहिए क्योंकि आज हम लोग फिल्मी दुनिया में इतने मशगूल हो गए हैं क्योंकि वो जो आर्टिफिशल चीज़ें हैं हमारे बीच में बहुत ज़्यादा आ गई हैं लेकिन जो ओरिजनेलिटी है अगर एक व्यक्ति खूबसूरती एक्टिंग के प्रति उसके हाव भाव देखना हो तो ज़रूर थिएटर शो को एक बार आप देखकर देखिए फिर कभी आप फिल्म की तरफ इतना आकर्षित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो लाइवनेस है व्यक्ति जैसा है उसको आप देख पाते हैं और वो कितना वर्साटाइल है उसके शब्दों में उसके एक्शन में उसके आँखों में उसके चेहरे के जो भाव हैं उसके हाथों के पैरों के भावों को आप बहुत ही अच्छी तरह से सामने से देख सकते हैं तो वो लाइवनेस जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही सुकून देगा अगर आप ध्यान से उन चीज़ों को देख पाएंगे तो और कहते हैं कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसके साथ सुनना भी है और वो जब डायलॉग डिलीवरी होती है उनकी उनके भाव बदलते हैं वो जब आप सुन पाते हैं अच्छी तरह से तो नेचुरली आप किसी और दुनिया में जाए बिगर रह नहीं सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि रेनू जी हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया अपना एग्जांपल भी दिया और बचपन से उनको थिएटर के साथ एक बहुत ही बड़ा आकर्षण रहा है जिसकी वजह से वो इस फील्ड में आज यहाँ तक पहुँची है तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में थिएटर में कैसे जुड़ी और क्या मुश्किलें आती हैं किस तरह की बातें एक जैसे कह या टिप्स सभी को बताएं। देखिए जहां तक मुश्किलों का सवाल है तो मुश्किलें तो किसी भी फील्ड में आप जाएं उसमें आएंगी कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है ये इंसान के ऊपर खुद के ऊपर है कि वो उन मुश्किलों से कैसे उभर कर निकलता है Uh, पुराने ज़माने में जब थिएटर करते थे तो इतना ऑर्गेनाइज नहीं था इतने माध्यम नहीं थे जहाँ तक आप अपनी आवाज़ को या अपनी कला को या हुनर को रख सकें और लोगों से जुड़ना मुश्किल होता था आज आई थिंक चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं आज आप देखेंगे बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारी जगह पर आप अपने आ, काम को रख सकते हैं इंपॉर्टेंट है आप शुरुआत करें अगर आप अकेले भी हैं आप सोलो परफॉर्मेंसेज कर सकते हैं आप अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डाल सकते हैं आ, आप अगर दो चार लोग हैं तो तब भी आप शुरू कर सकते हैं कुछ ना कुछ करना अपने वीडियो शूट कर सकते हैं आप अपने छोटे छोटे परफॉर्मेंसेज रख सकते हैं और जहाँ तक ये है कि आ, मुश्किल एक इस फील्ड में और ज़्यादा क्या है कि पहले ट्रेनिंग बहुत लंबी होती थी हमारे ज़माने में हमने तीन साल के कोर्स करे हैं दो साल की वो करे आज के समय में जैसा आप सभी जानते हैं कि लोगों के पास समय नहीं है तो जब हम थिएटर भी करना चाहते हैं हमें लगता है हमारे पास समय नहीं है हमारे माँ बाप की तरफ से प्रेशर रहता है कि नहीं ये तो हॉबी हो सकता है पर फुल टाइम करियर नहीं हो सकता है सो so, मैं थिएटर कैसे करूं या मैं अपनी प्रतिभा को कैसे संवारूँ क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है मुझे शायद दूसरा जो माँ बाप का सपना है उसको भी पूरा करना है अगर मैं वो सब छोड़ दूँगा तो सिर्फ थिएटर करने से तो चलेगा नहीं सो so, उसके लिए आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे मे भी आप सारा दिन कॉलेज जाइए आप माँ बाप की बात को भी रखिए लेकिन इवनिंग के समय जब आप टेलीविजन देखते हैं या जब आप अपने मोबाइल के साथ लगे रहते हैं उस समय को आप दीजिए कि ये दो घंटे मैं अपने अपनी प्रतिभा के साथ अपने थिएटर के साथ जुड़ना शुरू करूँगा आप अगर आसपास देखेंगे तो जरूर आपको दो चार दोस्त ऐसे जरूर मिलेंगे कोई जो लिखता होगा जो गाना गाता होगा इंपॉर्टेंट है आप लोग सब साथ में आए आप करना शुरू करें आप लोगों के तक अपनी बात पहुंचाना शुरू करें बहुत सारे यहाँ पर थिएटर सभागार हैं वहाँ पर सैटरडे संडे आप जाइए महाराष्ट्र का तो मैंने जब पढ़ा था एन में कि कल्चर है कि यहाँ पर लोग अपने जो महीने का खर्चा होता है उसमें से पैसे अलग रखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए कि शनिवार एतवार हम लोगों को जाना है फलाना नाटक देखना है उसको याद रखिए उसको भूलिए मत अपनी जड़ों को मत भूलिए क्योंकि हमारी विरासत जो है वो बहुत स्ट्रांग है वो विरासत को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा हमें तभी हम अपना नाम विश्व में रख सकते हैं हिंदुस्तान की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि हमारे अंदर जो विविधता है जो हमारे अंदर डाइवर्सिटी है वही हमें यूनिक बनाती है बाहर भी अगर हम जाते हैं आप देखेंगे कि बाहर में हमारे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स को एक नॉलेज करा जाता है सो so, ये मत सोचिए कि हमें वेस्ट की तरफ बढ़ते रहना है अपनी जो विरासत है उसको लेकर अपनी प्रतिभा को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स आ गए हैं आज मैं हमारा भी एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है जो छः महीने के कोर्सेज़ देता है बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर तीन महीने का भी कोर्स हो सकता है वहाँ पर आप ज्वाइन करिए वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं आपको बता सकते हैं कि आप कैसे शुरुआत करें वो आपको ये बता सकते हैं कि आप कैसे ऑडिशंस दे सकते हैं तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी अगर आप देखेंगे आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा आप दिन भर कॉलेज करिए बहुत सारे कोर्सेज जैसे हमारा कोर्स है दोपहर के बाद होता है दो बजे से आप कोर्स कर सकते हैं सो आप दिन भर अपना कॉलेज कीजिए उसके बाद आराम से खाना वाना खा आप हमारे यहाँ कोर्स में आ सकते हैं दो से साढ़े पाँच बजे तक जब आपका समय है उस समय में आप अपनी कला को संवारने की कोशिश कीजिए फिर हम ख़ुद से आपको नाटक बाकायदा स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है हम आपके साथ शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं तो जितनी सारी विधाएं जो आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी डांस है फिजिकल फिटनेस है ये सारी चीजें आपको एक कोर्स के अंदर मिल सकती हैं तो आप ऐसे कोर्सेज के बारे में भी सोच सकते हैं आप किसी को अपना मेंटर मान सकते हैं उस मेंटर के पास जाके मार्गदर्शन ले सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं आज के ज़माने में पहले तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी <laughs> जी जी दिनू जी बहुत ही अच्छा जो है आपने बताया और अशकर्था हमारे सभी लिसनर्स जो अगर थिएटर करना चाहते हैं एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा गाइडलाइन मिला टिप मिला कि किस तरह से हम लोग जुड़ सकते हैं और आप अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा दो घंटा भी रोज अगर देते हैं तो काफ़ी है और धीरे धीरे चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगा और जब छोटी छोटी एक्टिंग्स करके उन चीज़ों को आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो रिप्लाई में जो चीज़ें मिलेगी रिस्पांस जो मिलेगा वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है चलिए आखिरी मैं शुभदीप जी से चाहूँगा कि आज के थिएटर डे पर वो अपनी शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को दें जी मैं इंडिया स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिंग एकेडमी की तरफ से आ, सभी रंग कर्मियों को और सभी ऑडियंस को ऑडियंस सबसे इम्पॉर्टेंट है जी जी और सभी लोग हमारे ऑडियंस से देखने वाले भी और सुनने वाले भी तो सभी को जो है ये वर्ल्ड थिएटर डे के बहुत बहुत बधाई और थिएटर देखते रहिए और सुनते भी रहिए थैंक यू रेंद्र जी आप भी अपनी शुभ मैं यही कहना चाहूँगी कि आ, ये जो पूरी दुनिया है उसके अंदर हम सब का एक किरदार है हम सब अपने किरदार को अच्छे से निभाएं ये पूरी दुनिया हमारा एक रंगमंच है उसके अंदर जो भी किरदार हमारे लिए निश्चित करा गया है मैं चाहूँगी हमारे श्रोता उस किरदार को अच्छे से निभाएं ईमानदारी से निभाएं बहुत बहुत बधाई आप सभी को वर्ल्ड थिएटर की और रेडियो पुणे हमारे रेडियो पुणे को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ आपकी कि आप हमारे यहाँ पर आए और आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात आपके श्रोताओं तक रख सके थैंक यू सो मच धन्यवाद शुक्रिया आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस एपिसोड में जो बातें हमने की आज के दिन के अच्छा लग रहा होगा आपको और एक बार शुभदीप जी को और रेनू गर्ग जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाओं के साथ चलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा जो मैसेज आपको मिला जो भी बातें आज के इस एपिसोड में हमने कही हैं थिएटर डे पे की हैं तो यहाँ पर एक लर्निंग हम सभी को मिलता है कि जैसे हमारे लाइफ में हम लोग कई बार बहुत स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं तनाव में जीवन जीते हैं या कुछ कश्मकश हमारे पास चलता रहता है लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को एक्टर समझ लीजिए और आप अपने आप को साक्षी होकर देखना शुरू करेंगे तो शायद आपका स्ट्रेस बहुत जल्दी कम हो जाएगा और आप कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाएंगे शुभ कामनाओं के साथ बहुत सारी दुआए आप सुनाए रेडियो आवाज़, सेवन पॉइंट खुश रहो खुछ ए भाई देख के चलो, आगे ही नहीं भी, ही नहीं भी, ही नहीं पीछे ऊपर नीचे भी सर्कस <laughs> हा बाबू ये सर्कस है और ये सर्कस है शो तीन घंटे का पहला घंटा चुपवन है दूसरा जवानी है तीसरा और उसके बाद मां नहीं बाप नहीं बेटा नहीं बेटी नहीं तू नहीं मैं नहीं ये नहीं वो नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं रहता है रहता है जो कुछ वो खाली खाली कुर्सियां है खाली खाली तंबू है खाली खाली घेरा है बिना चिड़िया का बसेरा है ना तेरा है ना मेरा